बुद्ध ने तो कहा यह धर्म तुम्हारा स्वभाव है यह तुम्हारे भीतर बहरा है बहरा है इसे खोजने के लिए आकाश में आंखें उठाने की जरूरत नहीं है इसे खोजने के लिए भीतर जरासी तलाश करने की जरूरत है यह तुम हो यह तुम्हारी नियति है तुम्हारा स्वभाव है एक क्षण को भी तुमने इसे खोया नहीं सिर्फ विस्मरण हुआ है तो बुद्ध ने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 क्योंकि मुसलमानों में भी वही उपद्रव है वर्ण के नाम से ना होगा तो सिया सुन्नी का है अंततः अंबेडकर की दृष्टि बुद्ध पर पड़ी और तब बात जज गई अंबेडकर को कि शूद्र को सिवाय बुद्ध के साथ और कोई उपाय नहीं क्योंकि शूद्र के लिए भी अपने सिद्धांत बदलने को अगर कोई आदमी राजी हो सकता है तो वो गौतम बुद्ध और कोई राजी नहीं हो सकता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 और सातवी बात गौतम बुद्ध असहज के पक्षपाती नहीं सहज के उपदेषाएं गौतम बुद्ध कहते हैं कठिन के ही कारण आकर्षित मत हो क्योंकि कठिन में अहंकार का लगाव है इसे तुमने देखा कभी जितनी कठिन बात हो लोग करने को उसमें उतने ही उत्सुक होते क्योंकि कठिन बात में अहंकार को रस आता मजा आता करके दिखा दू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 सोरगुल क्यों मचाया गया आखिर इनने भी कौन सी बड़ी बात की थी जाके हिमालय पर झंडा काट दिया था मैंने भी झंडा काट दिया लेकिन तुम्हारी पहाड़ी छोटी है, इस पर कोई भी चढ़ सकता है जिस पहाड़ी पर कोई भी चढ़ सकता है, उसमें अहंकार को तृप्ति का उपाय नहीं तो बुद्ध ने कहा कि अहंकार अक्सर ही दुर्गम में और कठिन में उत्सुक होता है इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो सहज और सुगम है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 अभी एक ऐसा फाउंटेन पेन भी नहीं बना पाया जो लीकता ना हो और चांद तो पहुंच गए छोटी सी बात थी अभी सर्दी जुकाम का इलाज नहीं खोज पाए चांद तो पहुंच गए अब ऐसे फाउंटेन पेन को बनाने में उत्सुक भी कौन हो जो लीक ना छोटी मोटी बात इसमें रखा क्या है फाउंटेन पेन सदा लीकेंगे कोई आशा नहीं दिखती कि कभी ऐसे फाउंटेन पेन बनेंगे जो लीक ना